अरे ओम ईशा वास्यमिदगं हरिओं जगत्याम् जगत ये त्यक्न भुंजी था परमात्मा के द्वारा जो है समस्त जगत जो कुछ भी यहाँ पर अनुभव में आता है वह वास्लित है आत्मा द्वारा आच्छादन कर लिया गया है अर्थ सत्ता क्षेत्र त्री सत्ता वाला कुछ भी नहीं है यदि वे स्वतंत्र वस्तु होते तो ये ये उसका आच्छादन नहीं कर सकता है ना एक दूसरे का आच्छादन करने का पीछे एक को सत्य होगा दूसरे में क्या मानना पड़ेगा तभी आच्छादन हो सकता है कपड़े से ढकना वाली बात नहीं है व्याप्ति आज में व्याप्ति की बात हो रही है कणकण में व्याप्ति तो व्याप्ति जो है वो एक व्यापक और दूसरी मितया संभव है जैसे कपड़ा प्रत्येक चित्र में व्याप्त है आच्छादित कर लिया है व्याप्त कर लिया इसका मतलब क्या होता है वहां पर प्रत्येक क्षेत्र व्याप्त करने का मतलब है प्रत्येक क्षेत्र कणकर्ण में भी वो कपड़ा है उसी प्रकार से आप द्वारा यह सारा जगत का अतव एक में अद्वित तत्व स्वयं साबित कर दिया तत्व महावाग महावाक्य चांदक में आप जब पढ़ते हैं उसी को यहां पर दूसरे शब्दावल में ईशावासम कि उस तत्व का अनुभूति करने के लिए स्वरूपानुभूति करने के लिए तेन त्यक्त ते, तेन भुंजी तेना त्यागे इस आत्मदृष्टि को अपना करके ना आत्मदृष्टिया अहंता ममता का त्याग करके आत्मस्वरूप का ही पालन करें भूजिता पालन अर्थ में है चांदस भुजो आनव ने कहा था पालन अर्थ में तो हो नहीं सकता था आत्म ये चांदस इसलिए त्याग द्वारा यह सन्यास का विधि है विधिशु संन्यास के विधि किया जा रहा तेना उस आत्मदृष्टि को अपना करके त्याग पूर्व के न त्याग तेकते न तो दिया प्रत्यय देख रहे हैं लेकिन यहाँ त्याग अर्थ लेना है त्याग के द्वारा अपनी आत्मा का पालन करे अपने स्वरूप का चिंतन करे और मागदह कस धनम मागदह क वह किसी का वास्तव में है नहीं नियम विधि पहले सन्यास का विधि और जो सन्यास ग्रहण कर लिया उसके लिए नियम विधि लागू कर दे रहे हैं उसको किसी भी प्रकार का धनादि की आकांक्षा नहीं करना चाहिए मागृद आकांक्षा ना करो कस धन किसी के भी धन आदि का मैंने अपना भी नहीं आहता मंता त्यागपूर्वक जो है यथा यदृक्षा वस्तुओं से ही अपना जीवन व्यतीत करता हुआ एक दृश्य उसमें आसक्ति नहीं होना है करने को सन्यासी। तो पूर्वार्ध तत्व का उपदेश करता है उत्तरार्ध का पहला पाठ अर्थात पूरे मंत्र का तीसरा पाठ संस का विधि है उत्तरार्ध का दूसरा पाद अर्थात मंत्र का जो चौथा पाद है वह संन्यास में नियम विधि करता है और पूर्व और नियम इस प्रकार इस मंत्र को सामान्य रूप में ग्रहण करिए अब देखिये भाषाकार क्या करते ईशावा से बनता कैसे ईस्टि इट ईस्टि इट प्राविधिक बन गया तेना तृती के क्वेश्चन में क्या करना है बन ईष्टे ईट ते नूप बन जाता है ईश धातु यहाँ लेना है आजादी गणिय लेना है इसलिए ईष्ट करके ना ईष्टे करके ईशा ईश्वरीय ऐश्वर्य आद्य में है उस धातु को लेना है ऐश्वर्यवान पुरुष है भगवान पुरुष है वो भगवान है वो उसकी तृतीया के क्वेश्चन का रूप बनता है ईशा ईशिता परमेश्वर परमात्मा सर्वस्य। जो परमेश्वर है परमात्मा है सभी का वही ईशिता है क्यों सही सर्वम ईष्ट सर्व जंतुन मत्मा सन प्रत्यगात्मक कल्पित भेद को लेकर के यहां पर ईशित्र ईशित व्य व्यवहार है क्योंकि बोध कराने के लिए हमें पहले तो करना पड़ेगा ना इसलिए ईशा कह दिया कोई न कोई भी है वही ईशिता है तो ईशितव्य कोई दूसरा होगा वो कौन है जीव, जीव और ईश्वर दोनों को यहां का संकेत कर दिया उसी के अक्यता कहा देंगे बाद में कैसे देखिए क्योंकि जो ईशित्री ईशितव्य भाव को संभावना करता हुआ यहां पर कह दिया न वास्तव वा भेदम अनुमानम संबोधी इसके आधार पर वास्तविक भेद का अनुमान अपना करें इसके आधार पर वास्तविक भेद के अनुमान नहीं करना क्योंकि कल्पित भेद पर लेकर व्यवहार हो रहा है ई श्री तव्य व्यवहार इसलिए कहते हैं सर्व जंतु नाम आत्मासन, सकल जंतुओं का अंतर्यामी आत्मा होकर के सभी प्रशासन करने वाला है वह इष्ट इसलिए कहते हैं प्रत्येगात्मतया टिप्पणी संख्या एक छपा नहीं है हाँ कैलाश छपना चाहिए एक नंबर टिप्पणी संख्या प्रत्येक प्रत्येक रूपत् प्रत्यकतम मैंने आंतर्तम वो आंतर्तम वस्तु है अंतर्यामी रूप में परमात्मा कैसा है अंतर्तम होकर के रहते प्रत्यक प्रत्येक मैंने आंतरत्तम अत्यंत सुनिकृष्टम ऐसा जो आत्मा उसको प्रत्येक मैंने अत्यंत आंतरतम जो आत्म रूप है उस रूप से वह हम लोगों के भीतर में रह करके सभी के अंदर रह करके सभी पर शासन करता है सभी के ईक्षण करता है तेन स्वेन रूपेण, इसलिए तेन ईशा है नृती है इसलिए तेना तार ईशिक स्वरूप स्वे रूपेण आत्मना ईशा वास्यम आच्छादनीयम ऐसे स्वस्वरूप जो आत्मा है आत्मदृष्टिया परमादृष्टिया इधम सर्व किम किम् बदमा बताएंगे वास्यम मैने आच्छादनीय सभी को आच्छादित कर लेनी चाहिए व्याप्त कर लेना चाहिए तत्व ईश्वर आत्मकमेव आत्म सर्व अगर टीकाने से कहते हैं तत्व तो ईश्वरात्म की है सब कुछ कपड़ा ही है इन भ्रांतिया यद अनिश्वर रूप में न गृहित हम जब भ्रांतिपूर्वक हम क्या करें कपड़ा अलग चित्र अलग ऐसे जिस प्रकार गण करते वैसे ब्रांतिपुरक अनिश्वर रूप से जो गृहत था वह जो समस्त संसार था सर्वम ईश्वरेव, एवं आत्मा एवं ज्ञानी ना आच्छादनियम अपने ऐसा ज्ञान के द्वारा हम उसको व्याप्त कर लेने हैं अर्थात के तरह उसको सारा संसार को, सा से तो को परमात्मा से अभिन्न ग्रहण कर समस्त चित्रों को पट से अभिन्न ग्रहण करते हो परमा में कल्पित उस अधिष्ठान से अभिन्न रूपे ग्रहण कर लेना है क्योंकि एक वस्तु मिथ्या हो गया जिसको हम अभिन्न रूप ग्रहण कर रहे जिस अधिष्ठान में वो तो क्या होता है मिथ्या होता है जगत को आप अधान आत्मा में ज्ञान दृष्टि को अपनाता हुआ अभिन जब ग्रहण करते हैं तो आज जगत में क्या हो जाता है अधिष्ठान सब प्रसिद्ध होता है सर्वात्म ईश्वर अस्मी यदि ज्ञातव्य तात्पर्य इस मंत्र का क्या है पूर्वार्ध का पूर्वार्ध में भी पहला पाद का तात्पर्य यह है कि आप ये निश्चय कर ले मैं सर्वात्म ईश्वर हूं यदि ज्ञातव्यश तत्वोपदेश चांदोज्ञ ही तत्व का उपदेश जो चांद्री में भी दिया तत्वसी ऐसे कह दिया ब्रह्म सर्वम इत्यादि जो अनेको मंत्र भी उपलब्ध है इसलिए आप जो है वास्तव में हे उपादे रहित होते हुए स्वप्न के समान सारा संसार ऐसे समझना चाहिए और मही वास्तविक दृष्टा हूं और मही अनेक रूपों में स्वप्न में जैसा अनेक रूप हुआ था सर्वसन सर्वम बचे सब कुछ हो करके स्वयं को सब कुछ को देखने वाला हो गया था तो उसी प्रकार मैं ही यह सब कुछ धारण किया हूं और मैं सबको देख भी रहा हूं ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए ये इसका तात्पर्य लेकिन ऐसा निश्चय किस में करना है मैं? किम्मा अच्छा हमें किम आच्छादिनियम ऐसा निश्चय करके किसको हमें ग्रहण करना है कतईदम सर्वमचित जगत्याम पृथ्व्याम जगत जो कुछ भी इस जगत में प्रति में विद्यमान है तत् सर्वम उन सारी चीज को जगत्याम जगत क्यों जगत में जगत क्या होता है जगत में जगत समे मतलब दृष्टिया इस जगत में जो कुछ भी है यदम सर्वम जगत कुछ जगत्याम दृश्य तैयार ऐसा ग्रहण करना है न तो तत्व तो अनिश्वर से जगत ईश्वर तेरे उपासनाथ ये वह ईश्वर उपदेश भविष्य की कोई पूर्व पक्षी आशंका कर सकता है ये तत्वता अनिश्वर को ईश्वर कहना उचित नहीं हम सब अनिश्वर है सीधा आपको ईश्वर कह दो मानो मैं ईश्वर हूं सर्वात्म ईश्वर मई हूँ ऐसे कैसे होगा अनिश्वर को ईश्वर कह दोगे सर्वात्म भी कह दो उसको और ये तो बहुत गलत बात है ऐसे भी कोई पूर्व पक्षी आशंका करें उसकी जवाब याद दे रहें? नहीं नहीं जैसे पूर्व का दृष्टि में कोण में क्या है साल ग्रह में जिसे विष्णु का कर दे इस जगह पे ब्रह्म दृष्टि कर देना केवल दे वा। वास्तव में ऐसा जगह सारा जगत मिथ्या होने के नाते अधिष्ठान ब्रह्म ऐसा ग्रहण नहीं करना इस कौन कह रहा है पूर्व पक्ष और उपास पर लेना चाहता है इसलिए एकात्मित प्रका यह नहीं है इस तरह से इस वेदों वेदोक्त तो उपासना पर इसको लेना चाहिए ऐसा यदि पूर्व पक्ष कहता है उसके जवाब में कहते नहीं नहीं। कहते कि भाई तत्वोपदेश तत्वोपदेश चांदोग्य तत्व मत जैसे तत्व में जो है तात्विक उपदेश दिया है वैसे यहां पर भी ये तात्विक उपदेश है हाँ मिथ्या गौण उपदेश नहीं समझना इसको मुख्य उपदेश ही है स्वे आत्मना ईशेन स्वेन आत्मना मान ईश स्वरूपेण अर्थात प्रत्येगात्मत अहमे इधम सर्वे परमार्थ सत्य रूपेण पर जो अपना सत्य स्वरूप है तद तो द्वारा आपको क्या ग्रहण करना है अंतम इधम सर्व प्रत्येक पहले तो कह देंगे आत्मदृष्टि विचार करोगे अधिष्ठान दृष्टि विचार करोगे अधिष्ठान ही सब कुछ है अधिस्थान से कुछ भी नहीं है इसे पहले तो कह दिया प्रत्येक मैं अंत हो गया ऐसा भी कोई कह सकता है ना मैं ये सब हूं मैं ही ये सब हूं और ये सब क्या है जब मैं अंध हो गया ऐसा कोई विचार आ सकता है नहीं नहीं ऐसा न समझो आत्म द्रिश, अधान दृष्टिया जा, जा रहा है वो मिथ्या के साथ दृश्य पदार्थ का अधान भूत वस्तु के साथ अभेद करता वह कह दिया जाता है और जब अंबतम कहते हैं जब भेद दृष्टिया आत्मा से भिन्न जो कुछ भी आप ग्रहण कर रहे इदम सर्वम अंतम अब आत्मा से आधे जब ग्रहण कर रहे हैं इसका मतलब इस मैं ही सत्य हूं मेरे में सब कल्पना है जैसे आपका सपना क्या है आप अलग गए क्या नहीं है आप आपको मई ये सब सप्र पदार्थ हो गया था तो वास्तव में कुछ भी और नहीं था ये भी कहना पड़ता ना वास्तव में मई ये सब हुआ और ये सब क्या था वास्तव में नहीं भी था दोनों बात कहनी पड़ती है क्यों जगने के बाद बाधित हो गया फिर भी आप सत्य रहेगी कि नहीं रह गए आप मैं यदि स्वप्न में भी कर रहे हो मैं ही ये सब हूं फिर कहते ये सब झूठा है लेकिन आप झूठे नहीं हो जाते उससे स्वप्न का बाध कर देते हो अति इदम का बाद होने के बावजूद जिसको पहले आपने क्या था अहम है वह इधम कहा था यानी उस इधम का जब बाध कर देते हैं आप उसे मिथ्या कृषि कर लेते हैं तो उसके साथ आधे रूप में पहले ग्रीत अहम है वो बाधित नहीं होता बल्कि वो सत्यत्र यही स्व से विशेष ग्रहण करना है इसलिए यहां पर दिया स्वप्न वियतः तो स्वे नत्म ईशे न प्रत्यगात्मत प्रत्यगार्मेण अहमे आमेव श्रम ही यह सब कुछ ऐसा परमारत और परमार सत्य दृष्टिया देखोगे तो स्वेनात्म ईशे न प्रत्यगात्मत अहमेव इधम श्रम और पर देखोगे तो अंतम सर्व चरा चरम ठीक है दोनों बात कह दिया पहला दृष्टि क्या है आत्मना कौन सी आत्मा ईशी दृष्टिया प्रत्येगात्म दृष्टिया मैंने माया दृष्टिया मायावचि चेतन दृष्टि क्या है वो तो माया यह सब कुछ है अच्छा मैं चिंतन चेतन का अवमान करता ये सब कुछ हो और जब परमा सत से देखोगे ये सब मिचला इसे कहते हैं स्व आत्मना अहमेव अहमे सर्वम इस टिप्पणी सर्वस्य प्रत्यत्म सब कुछ जो है अंतर्तम ही हो जाता है वहां इसलिए कह दिया जाता है अहमेव इधम सर्वते लेकिन जब परमार्थ सत्य से विचार करोगे तो परमार्थ सत्य रूपेण अंधतम इधम सर्व चराचरम अंडृत है ऐसा तो, ग्रहण इसी को हम कहते हैं इसके ऐसा ज्ञान पूर्वक इस संसार के देखने का नाम ही आच्छाद नियम परमात्मना न परमात्मा आच्छाद नियम अंड तिर इतिहाव अंडृत बुद्धि जो है इसमें तिरस्कार कर देनी चाहिए इसको और स्विन्न स्वे न स्वभिन परमात्म दृष्टिया ये क्या है तो सारा मयू अत सत्य है और परमार्थ दृष्टि से जब परमा दृष्टि निकाल दो दृष्टि निकाल दो, और पारमार्थ लो निर्गुण दृष्टि से देखोगे दृष्टान बड़ा सुंदर देने इसलिए देखो नीचे टिकाने का उत्तंजा न बंधोस्थी न मोक्ष न विकल्प तत्व नित्य प्रकाश ए वस्थी विश्वाकार महेश्वर इसलिए कहा है त्र न बंदोस्ती न मोक्ष न बंध है न मोक्ष है तत्वत न विकल्पोप्यस्थी वास्तव में आविद को नब्द ज्ञान अनुपाती वस्तु शून्य विकल्प है शब्द ज्ञान तो हो रहा है जगत बोल रहा हूँ घट पट आश्रम सब बोला जा रहा है तो शब्द ज्ञान का प्रसन्न तो कर रहे हैं हम भले वस्तु नहीं है ऐसा भी नहीं किया वास्तव विकल्प भी नहीं है बोल नविकल्पोस्त नित्य प्रकाश ए शिवाकारो महेश्वरः है क्या फिर नित्य प्रकाश स्वरूप विश्वाकार प्रतीत होता हुआ महेश्वर ही है महेश्वर से भिन्न कुछ भी वास्तव में नहीं है तो विश्वाकार क्या है महेश्वर ही विश्वाकार रूप में प्रतीत होता है जिसे हम बार बार देते हैं स्थान जो है सिनेमा हॉल में अब जाते थे क्या देखते वहां पर प्रकाश की नाच वो कुछ एक लाइट छोड़ा जाता है भयंकर लाइट उसके सामने जो चीज एक जा रहे हो कागज है तो फिल्म जा रहा है ना फिल्म दौड़ता है और फिल्म में क्या है वो तो प्रकाश के चमत्कार है वो फिल्म के हिसाब से वो आवाज दिखाई प्रकाश उस तरह से फैलता है वो फिल्म जो है प्रकाश में विधिता को लाता है प्रकाश देख रूप है सिनेमा शुरू से पहले जब बैठे क्या है दिखता वहां पर खाली पर्दा है और शुरू होता है जब प्रकाश आता है उसके बाद फिल्म जब चलता है तब चीजें दिखती है प्रकाश ही उस फिल्म रूप उपाधि कांड नाना रूप धारण कर लिया और प्रकाश ही में क्या रह गया प्रकाश ही रह गया इसलिए प्रकाश ही अनेक रूपेण उपाधि वसाद प्रतीत होता है तथा यहां पर भी माय रूपी उपाधि वसाद है विश्व रूपे न होता है ब्रह्म ही भाषित होता है जिसको ज्ञान मात्र औपनिषिकार नहीं आ रहा है किसी को बहुत लोग इसी अर्थ उलझे हुए क्या अर्थ लेना कैसे लेना भाषिकारिय खत्म तो कर दिया मामला पूर्वार्थ का मामला विचारणी विषय यह है क्या वास्तव में संभव है तथा संभव है दृष्टान से दे रहे हैं यथा चंदनागरवादे उदकाबंद औ दुर्गंधियम तत्वरूप निघर्षण न आचाद्येर पार्थिकेन गंधे न जैसे चंदन का लकड़ी है अगुरू का लकड़ी है अच्छे सुगंधी लकड़िया है ये सब अब इन इसको जो कई वर्षों तक आपने कीचड़ में डाल रखा है कई वर्षों से पड़ा हुआ है और पड़े पड़े अचानक कभी खुश्की पड़ी उसको उठाया तो दुर्गंध सोचा जलभ खराब लकड़ी है इसे गाय की खूटी बना दी जाए फालतू लकड़ी है तो यू सोच गया गाय की खूटी बनाने के चक्कर में उन्होंने उसको छीलना शुरू कर दिया धंधा ऊंधा मार दिया और बना रहे हैं अब पीछे एकदम सुगंधाने लगा और फिर रंधा हमारा और देखता है बिल्कुल चंदा तो बीच में हुआ क्या था वह जलादी कीचड़ों का संबंध से उससे आया था जब उसको छील दिया गया वापस गंध का सुगंध की व्याप्ति हुई कि नहीं हुई वहां पे इसी तरह से यहां पर भी वह छीलना क्या है वही अंतगर शुद्धि करना है और भ्रम को प्रकाशित करने कुछ करना नहीं है वहां सुगंध लाना पड़ा क्या चंदन के को लाया क्या आपने चंदन में सुगंध केवल ऊपर का मल विक्षेप रूपी आवरण रूपी जो चीजें थी उनको आपने परतों को निकाल दिया दौरगंध के जो परत थे सड़न वाला जो परत था उसको आपने निकाल दिया तो सुगंध स्वत ही उसके अंदर था उसी प्रकार से यहाँ पर भी आवरण विक्षेप मला तो जो तीन पर्दे हैं उनको हटाओगे तो स्वतः वहां क्या है पीछे पर्दे का पीछे वो प्रकाशित हो जाएगा पर्दे के पीछे पर्दा नहीं है इस वहां में गाया पर्दे के पीछे पर्दा नहीं जो समझेगा वो समझे उस बात को तीसरे गाते हैं कि चंदन अगरु आदे उदकारि संबंध ज संबंध से चीजों क्लेद क्लेदादि जम क्लेद से उत्पन्न क्या हुआ औपाधिकम दौर्गन्ध्यम तत्स्वरूप निगर्जन और आपने जब उसके ऊपर रखाई कर दी तो आच्छाते स्वेर पार्थिन गंधेन अपना जो वास्तविक गंता उसके तरह व्याप्त हो जाता है तदेव स्वात्म अध्यस्तम स्वाभाविकं कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षण जगद वैद्वैत रूपम जगत पृथिव्या जगत उपलक्षा सर्वे नाम रूप कर वाख्य जगत्यान जगत है ना उसका असली अर्थ तो निकाल रहा भाषिका ठीक उसी प्रकार से स्वात्मा में अध्यासी क्या होया एक स्वाभाविकी धर्म घुस गया कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण अध्यस्तम स्वाभाविकम कर भोक्तृत्व वाली लक्षणम यहां स्वाभाविक स्वस्मिन भावी स्वभाव स्वभाव स्वभाव कर्मधारी करना फिर मिटा नहीं सकते आप उसको ना जो स्व का भाव है स्वरूप है उसको कोई नाश नहीं कर सकता लेकिन स्व में जो कल्पित भाव होगा उसको दूर किया सकता है स्वभाव सत्य स्वरूप शब्द से बहुत सतर्क रहना पड़ता है कहा क्या अर्थ कर रहे समाज स्वस्मिन भाव स्वस्य भाव स्वच्छ स्वभाव तीन प्रकार के होते हैं स्व संबंधी भाव यह भी नष्ट किया जा सकता तो काम खत्म हो गया स्व में कल्पित भाव और कल्पित ये कर दो स्वस्थित हो जाता है स्वच्छ स्वभाव ये कभी नहीं हो सकता तो ही ये भाव प्रतीत हो रहा है उसे कभी बाध नहीं हो सकता जैसे अग्नि का स्वभाव उस तत्व है वहां स्वभाव है आत्मा का भाव स्वप्रकाश है आत्मा का स्वभाव क्या है स्वप्रकाश इसलिए वह स्वभाव अलग है यह उस स्वभाव को नहीं लेना है यह स्वस्मिन भाव स्वस्थ भाव हुआ। क्या है वो स्व में कल्पित क्या भाव है कर्तृत्व रूपा भाव यह स्व के साथ संबंधी प्रतीत हो रहा है क्या कर्तृत्व भुक्तृत् भाव प्रतीत हो रहा है इसे कहते हैं स्वाभाविकम पर इसलिए भी यहां पर लाया स्वाभाविक अनाद विद्या उपाधि प्रयुक्तम पर इसलिए स्वामे स्वस्मिन है ना स्वस्मिन अनाद विद्या परिकल्पित उपाधि अविद्यादि से प्रयुक्ताम क्या प्रयुक्ता कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अच्छा लक्षण जगत द्वैत रूपम ये जगत कहा है द्वैत रूपम जगत जगत्याम कह दिया पृथ्व्याम ऐसे क्यों कह दिया केवल पृथ्वी में ऐसा है क्या नहीं तत् नई जगत उपलक्षा जगतक्षना के नाम नम कर्माख्यम विकार जातू जगत तात्म कर्माख्य विकार सूर्ण वर्तमान वादति न वा वास्या नहीं जगती जगत वर्त जगत जगत में हो ऐसा कैसे हो सकता है हा? आत्मा शर्त दोष हो जाएगा जगत नहीं नहीं इसरे टिप्पण कर रहे तो भूलोक वर्त मात्र ग्राह्य भूलोकवर्त मात्र नहीं लेना किन्तु क्या लेना है भूवरादि लोक स्थम अपि यह विवक्ष समस्त लोको में विद्यमान क्या विद्यमान है समस्त लोगों नाम रूप विकार जगत गर्थ है नाम रूप कर्माक्य विकारात्मक द्वैत रूपम जगत प्रथम और पृथ्वी जगत्याम जो सप्तम गार्थ समस्त ब्रह्मांड में समस्त लोकों में ये उपलक्षण अतः अच्छा नाम रूप कर्माख्य द्वैत रूपा जो जगत जिस अगंड ब्रह्मांड में हम सारा का सारा परमार्थ सत्या भावया परमार्थ सत्य आत्म की भावना से त्यक्तम भवती आपका सब क्या हो जाएगा त्यक्तम सात दिए त्यक्तम दिया त्यक्तम मतलब भाई तम शरीर त्यक्तम का मतलब क्या त्याग दिया त्याग क्या दिया आपने इसको मिथ्या मान के भाई कर यही आपका द्वारा त्यागना है और क्या त्यागे शरीर को त्याग दिया मरोगे क्या है? शरीर का त्यागने का मतलब शरीर को आपने बाहित कर दिया शरीर को मिथ्या मानकर स्थिर हो गए निश्चय कर लिया यही शरीर को बांधना है इसने बाधी पर में दो प्रकार का माना है ना एक स्वरूप बाद होता है और एक जो है बांध करते हैं आप दो अलग अलग प्रकार की इस पर यहां पर भी समझो यहां जो त्याग का तात्पर्य बाद कर देना इसको मिथ्या रूप उसको क्या कर दिया क्या कर दिया अर्थ उसके साथ अपना अहंता ममता पूर्व का संबंध को समाप्त कर दिया इस स्वभाव अनाद्र विद्यालय भाषा की टीका में भी देखिए स्वभाव से क्या लेना अनाद्र विद्या तत्कार्य क्या है स्वाभाविकम उसी कार्य को कहते कह दे स्वाग स्वाभाविकम स्वस्थ अविद्या माया स्वस्या करना पड़ेगा स्वस्या अविद्या माया कार्यम कि स्वाभाविक जगत आदि बाद्य प्रदर्शनाथ विशेषण इस क्या है बाद की योग्यत् योग्य इस बात को बताने के लिए भाष्यकार ने स्वाभाविक अंश प्रयोग किया था एवं विचारादि प्रयत्न अंड्रदृष्टिस्कार इस विचाराद प्रयत्न पुरुष के द्वारा अंड्रदृष्टि से इसकी तिरस्कार करना संभव है यह बात ये प्रकट करना चाहतेद अहम च ईश्वर भावनाया अधिकृत युक्ति कुशल से विचार अधिकृत सर्वकर्म संस मंत्री विवक्षिता लेकिन जो है जो युक्तियों का न जानने वाला है युक्ति पूर्वक निर्णय लेने में समर्थ नहीं है युक्ति अनाभिज्ञर वो ये कैसा मानेगा वो सब कुछ मैं ही हूं और ईश्वर भी मैं ही हूं ब्रह्म ही हूं ऐसे कैसे निर्णय लेगा यदि भावनाया अधिकृत युक्ति कुशल और ऐसी भावना में अधिकृत युक्ति कुशल दोनों के लिए संन्यास युक्ति अकुशल है ये युक्ति कुशल है इस बात को समझने में है? दोनों को संन्यास को भी कि दोनों में विचार में अधिकृत है युक्ति कुशल ही विचार करेगा युक्ति अकुशल ही गुरु पर विचार करने में लगेगा इसलिए जो कोई भी व्यक्ति इस व्यक्ति संसार से वैराग्य को प्राप्त करके अपने मुक्ति मार्ग स्वरूप को जानना चाह रहा है वो सबको संन्यास में अधिकार है सर्व, सर्व कर्म संन्यास ये संस भी अधिकार है इस बात को साबित करने के लिए मंत्र विकेन त्यूताग का परामर्श का त्याग का परामर्श का मतलब क्या बाद का मिथ्यात्व का निश्चय को बहुत करा दिया तेना मने परमार्थ सत्य दृष्टिया त्याग तेना मने त्यागे नाधे जगत का बाध करने से परमार्थ सत्य दृष्टि को लेकर जगत का बाध करने से भुंजिता अपने आप तो का पालन करो अपने सर्व दृष्टि को अपनाओ ये अर्थ होता है तीसरे करें यहाँ तजत ही तद ज्ञेय त्यक्तु प्रत्यक परम पदम इति अत्र उक्त कहीं का श्लोक है तजतव ही तद ज्ञेय त्यक्तो प्रत्यक परम पदम इति अन्य कह दिएफ से विधेर तत्र तत्ति युक्ति आह त्यज त्यादि त्याग करने वाले के द्वारा ही वह त्याग करता का अपना जो प्रत्यक्ष रूप है प्रत्यक्ष परम है वो ज्ञेम भवति दूसरा त्याग मृत तम मानस विशले जब तक हम इस जगत को बाधी त्याग का मतलब क्या इस जगत को जब हम बाध नहीं करेंगे ग्रहण नहीं करेंगे तब अपने आत्मस्वरूप तो अनुभूति नहीं हो सकती ये है क्या है चित्त के कारण है प्रसिद्ध एवं ईश्वरा भाविया युक्त पुत्रादीशन संयासी अकार न कर्मस इसलिए ईश्वरात् की भावना द्वारा जो इस जगत को मैं क्या करके निश्चित करके अनुभव करना चाह रहा है स्वरूप अनुभूति करना चाहता है ऐसे भावना युक्त भावना से उत्तपुरुष के प्रति पुत्र आदि एसना त्रय संस अधिकार हो नक्म सो संन्यास भी अधिकार है परम कोई अधिकार नहीं है इस बात को बताने के लिए यह तीसरा पाद मंत्र का श्रोता है तेन तिकेना गुंजी था कपे नकार करते हैं आगे नहीं करता नहीं त्यक क्यों आपने त्यकता क्या कर दिया गया भूतकाली लेना चाहिए था आप त्यागे ने भाव में लुट से कर दिए कहते भाव में लुट है भाव में एकता है, है कर्मणि में नहीं भूतकालिक कर्म में नहीं न भूतकालिक क्रिया में भाव में एकता इसलिए क्या अर्थ हो त्यक तो मृता पुत्रो वृत्यो व आत्मसमुता अभाव आज आत्मा थे क्योंकि आगे में आत्म आग तो पालन का वर्णन है ना ढूंझी था वो अर्थ हुए के द्वारा आत्म तो का पालन कैसे करूं जैसे हमको त्याग चला गया हमारा बाप मर गया है पुत्र मर गया अब उसको लेकर करके मैं क्या पालन करूंगा अपने आप को मरे हुए को लेकर के आत्म तो पालन से अपना कोई लाभ होता है क्या इसलिए यहां त्याग न करना बाधे न बाधित वस्तुओं के आधार पर अपने पालन कर लो ये हो सकता है इसलिए कहते हैं नई त्यक्तो क्यमे मृत पुत्रो वृत्यो वत्म संबिता जो त्यक्त अर्थात मृत पुत्र है या मृत भृत्य है इत्यादि है जो वह आत्म संबंधित या अभावत वह अपने संबंधित ही नहीं रह गया तो हमारे खत्म हो चुका हाँ, छूट चुका और उसके साथ हमारा संबंध कहा रह गया संबंधित न रहने से न पाले नहीं पाल उसको लेकर के अपना पालन पोषण का भावना बन नहीं सकता अतः हाँ, इसलिए यहाँ त्याग नीति ये मेवे इसलिए यहां त्यागे यही वेद कार्य करना उचित बनता है त्यागे ना त्यागे नाधे न ना, आत्मा रक्षित तो सालित तो सतम निष्क्रिय आत्मस्वरूप तो अवस्था अनुकूलत्व त्यागसी तर्थ टीकाकार कहते हैं कि निष्क्रिय निर्गुण निराकार जो आत्मस्वरूप हाँ तो अवस्थिति में अनुकूल होता है इस जगत की मिथ्यात्व इस जगत का बाध जब तक हम जगत का बाध या मिथ्या नहीं करेंगे तब तक, तक हम अपने तो तो आत्म नहीं कर सकते। इसे सन्यासी को करना क्या है फिर? फिर बाधपूर्वक पालन का मतलब क्या मतलब यह है सन्यासी न शरीर संधारणोपयुक्त कौपिन आच्छादन भिक्षा शयनादि व्यतिरिक्ते कथंित द्रवि परिग्रह रागश्चे प्राप्त निरोध य कर्तव्य करता, करता। सन्यासी को शरीर का धारण करने के लिए उपयोगी जो कॉपी ना आच्छादन है भिक्षा है शयन है इस अतिरिक्त वस्तुओं में किसी प्रकार की प्रवृत्ति होने लगी तो उसको निषेध करना उसके निरोध करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए यह इस कार्य गुंजिका का अपने पालन करने मतलब क्या है के बाद पूर्वक भी जगत बीत्या हो गया इस सारा जगत के भोग में कर मिल रहा है तो मौज ऐसा नहीं मिथ्यात्व होनी नहीं। नहीं चाहिए अति प्रया क्रम शरीर आदि के संचालन हेतु शरीर का उपजीवन हेतु न्यूनतम आवश्यकता जितनी हो सकती है उतनी निर्वाह करता हुआ अन्य के प्रति प्रयत्न नहीं करना चाहिए प्रवृत्ति होती है तो उसे रोकना चाहिए ये यह यहाँ पर लक्ष्य है इधर पाले था, था। आत्मान पालन स्वरूप अवस्थान पालन कर दिया स्वरूप का अवस्थित ही आत्मा का पालन है एवं प्रत्यक्षण स्व माग्रद्धाओं वाला बाधित जगत वाला को कौन त्याग करता है जो जगत को बाद लिया है, वही को त्यागेगा जिसको जगत सत्य है वह कैसे त्यागेगा? त्याग वो को त्याग नहीं कर सकता कर जो वाला है जगत बाध्य जो व्यक्ति ऐसे जो तुम क्या करोगे आकांक्षा माकाशी धन विषया समस्त प्रकार का दैवी वित्त हो मानुष वित्त होना अलग अलग प्रकार की वित्त किसी भी प्रकार की वित्त की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कसम चित, चित कर दे रहे क्योंकि तो हो सकता है कश्मित अर्थ किसी की भी ऐसा अर्थ ले सकते हैं आप अर्थवाण अर्थ ले लो उसका तो अपना कोई अर्थ ही नहीं दोनों तरीका भाषण करे देखो पहले ले लिया कसिकित परस्य धनम माकांक्षित अच्छा दूसरा पक्ष अनुपात है लेना अन करने के लिए प्रयोग कर दिया है कोई अर्थ को नहीं है पहला पक्ष चित्त ले गया कश्य चित्त कश्यू धनमें कस्य चित्र कश्य किसी की भी नहीं मतलब पर का तो है नहीं अपने का भी परस्यवा धनम सामान्य क्षत प्रसिद्ध त्रहती एक पक्ष वो है यह इसका दूसरा भी अर्थ अर्थ है मागृह आकांक्षा मत करो किससे आकांक्षी मैं न करू धनम आक्षे पाप आक्षेप प्रति किसी के भी धन को धन से आप कोई आकांक्षा ना करें ये आक्षेप प्रत है न कसी तो न मस्ती ये गिरजेता कहने का मतलब क्या वास्तव में किसी कोई धनी नहीं है तुम गिर गया तुम आकांक्षा किसकी कर रहे हो किसी का कोई धन इस संसार में किसका का कोई धनी नहीं जब सब कुछ मिथ्या है तो किसका क्या रह गया जब सब कुछ मिठ्या ही है बाई थे हो गया फिर किसका क्या रह गया क्यों आकांक्षा कर रहे हो इसे आकांक्षा नहीं करना चाहिए न कस से यत यद्य किसी को धन ही नहीं है जिसकी तुम जो करो आकांक्षा करोगे क्यों क्योंकि कुछ नहीं है क्योंकि आत्म सर्वम क्योंकि आपने अभी भी निर्णय लिया आत्मा ही सब कुछ रूप प्रतीत हो रहा है इस ईश्वर भावना या सर्वम त्यक्तम ईश्वर भावना के द्वारा सभी को तुमने बाधित कर लिया है अतः आत्म एव इधम सर्वम आत्मच्च सर्वम आत्मा का ही यह सब है आत्मा ही यह सब है इसे हमारा कुछ भी नहीं था किसी का कुछ रहेगा इसे मिथ्यावेश जो अभिकांशा इसको तुम्हें तो त्याग देना चाहिए ये इसका है ये नियम विधियोगी अंतिम पद में यहां टिप्पण करता है तीनों बात कह रहे देखो ओपो भी ला रहे हैं प्रधान प्रधान भावना विचार अन्य तस्वीर कर्तव्य रागा भाव पक्ष एवं नियामकम विधि इतना रागाभाव पक्ष में राग नहीं है लेकिन फिर भी प्रवृत्ति होने लग जाए तो उसका नियमन करना जरूरी है रागवान के लिए तो है ही सीधा ये लेकिन रागभाव पक्ष में भी प्राप्त का गर्दा भाव से नियामक रागने से आकांक्षा का भाव हो गया जब आकांक्षा भाव हो गया तो प्राप्त है आकांक्षा भाव प्राप्त था प्राप्त का ही पक्ष में विधान करने का नाम नियमापाक्ष होता है विधि अत्यंत अप्राप्त हो नियमा पक्ष के सदी तथा चाद्रज प्राप्त हो परिसंकेत जमीमांसा का श्लोक वार्तिक में साफ कहा गया है अच्छा प्राप्त का हिपुना पुनः निषेध कर देना है एवं आते संसन आत्मज्ञान निष्ठतया आत्मा रक्षितेदात इस तरह से आद्य मंत्र का पूर्वाध्य तत्वोपदेश तो तो तो है साफ करे देखिए यहाँ पर आद्य मंत्र से पूर्वाजन तत्वेश तो तो कृतिया कृतिया अपरिपक् सन्यासी विधि सन्यास विधि संधि उत्तर चतुर्थ पदेन नियम विधि उक्त इति प्रतिपादन व्याख्या संक्षेपाषिकार यहाँ एवं आत्मविद पुत्रादी सन्यासीन इस प्रकार से को करना क्या चाहिए पुत्रादी एशरात्र पूर्वक आत्मज्ञान का पालन करें आत्मज्ञान में निष्ठा रखते हुए आत्मा रक्षित आत्मस्वे तो स्थित रहना चाहिए यही ईशावास्य पहला मंत्र बोता वेद का अर्थ है अत इतरस्य से अनात्मज्ञतया आत्मग्रहणा अशक्त इदम उपदिशती है इसके बाद दूसरे मंत्र में उस व्यक्ति कर्म करने से बोल रहे हैं कर्म कैसे करना है आत्मज्ञान को ग्रहण करने में अशक्त है इसे कहते हैं ये अथ इत्या दूसरा व्यक्ति कौन है अनात्मज्ञतया कैसा है वो वो अनात्मज्ञ होने से अशुद्ध अंत करणतया अशुद्ध अंतकरण वाला होने से आत्मग्रहण आया अशक्त जो आत्म स्वरूप का ये जो पहला मंत्र में कथित अर्थ को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है ऐसे व्यक्ति के लिए इधर उपदेश अगला मंत्र जो मंत्र है वो उपदेश दिया कर्मी जिजीक्षं त्य थे न कर्म लिप्य ते नरे